कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें आपको बताते हैं ताकि आप अपने करियर को अच्छा फ्रेम कर सके तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बैंकिंग में किस तरह से हम काम कर सकते हैं या किस तरह से जॉब मिल सकता है इसके बारे में हम बताने वाले हैं और खास करके बैंकिंग में जो है एग्जाम्स देने पड़ते हैं और कुछ प्रिपरेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे ताकि आप उसको अच्छी तरह से कर सकें तो करियर इन बैंकिंग में जो प्रिपरेशन की जरूरत होती है एग्जाम्स की बात होती है और किस तरह से काम होता है बैंकिंग सेक्टर है क्या इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप अगर बैंक में नौकरी करने की सोच रहे हों तो आपके लिए आज का ये सेशन बहुत ही उपयोगी है तो ध्यान से सुनिएगा अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखिए पेन और नोटबुक लेके बैठिए ताकि आपको कुछ लिखना हो तो जरूर लिख सकते हैं कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो उसे सेट करके उसे लिख कर आप याद करके उस तरह से कर सकते हैं तो आइए आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सुझाने के लिए हमारे साथ प्रतीक है जिनसे हम बात करेंगे खास करियर इन बैंकिंग के बारे में तो आप सभी की तरफ से प्रतीक जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और श्रोता जो हमारे विद्यार्थी मित्र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए भी आपकी आवाज़ पहली बार वो सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताइए धन्यवाद मेरा नाम प्रतीक पेयदर्शी है और मैं बेसिकली रांची से बिलोंग करता हूँ मैंने टू में अपनी इंजीनियरिंग कम्प्लीट की और उसके बाद से मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है स्पेशली बैंकिंग बैकग्राउंड से तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना कुछ समय कुछ अपना नॉलेज यहाँ के स्टूडेंट्स को शेयर करूं चलिए प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि करियर इन बैंकिंग में या बैकिंग की तैयारी हम लोग कैसे करें इसके बारे में आप थोड़ा सा बैंकिंग के क्षेत्र के बारे में बताइए थोड़ी सी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बैंकिंग की शुरुआत सबसे पहले अलाहाबाद बैंक से शुरू हुई थी और उसको ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे धीरे बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना तो उसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो की है आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी का अगर करंट ट्रेंड देखें, तो बैंकिंग में अब संभावनाएं बहुत है ठीक है और बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार भी बहुत बढ़ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट जो की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के है और भी अलग अलग बैकग्राउंड के वो भी इस क्षेत्र के ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं आने वाले दो तीन साल में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं की ग्रोथ बढ़ेगा लोगों को रोजगार मिलेगा तो जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बस इतना ही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें तैयारी अच्छे से करें और फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी एलिजिबिलिटी की बात करना चाहूंगा तो एलिजिबिलिटी में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्पलीट कर लिया है वो एलिजिबल है और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन होता है कि आप बैंकिंग क्यों चुनना चाहते हैं बहुत बार ऐसा मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि यार बगल वाला तैयारी कर रहा है तो चलो मैं भी बैंकिंग की तैयारी कर लेता हूँ मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने आप से ये सेल्फ़ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि मैं बैकिंग क्यों लेना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा अगर शॉर्ट में एक जो बैंकिंग जो है बैकिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बैंकिंग का जॉब कोई ऐसा जॉब नहीं है कि दिन भर आपको बैठे रहना है रूम में कमरे में और उसके बाद फिर शाम में घर चले जाना है बैंकिंग का जॉब बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है और बहुत ही डिमांडिंग जॉब है आपको डिफरेंट कस्टमर से डील करना रहता है कस्टमर से एक इलिटरेट भी हो सकता है कस्टमर बहुत हाई सोसाइटी का भी हो सकता है तो आपको उससे बात करने का तरीका और उससे एक टैकल करने का तरीका क्योंकि पूरा बैंक आपको ही संभालना है तो ये सब आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है जब भी आप बैंक में जब आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपको दो साल का प्रोवेशन पीरियड रहता है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काम कराया जाता है आपको एक क्लर्क का भी काम कराया जाता है आपको अकाउंटेंट का भी काम कराया जाता है ताकि आप पूरे बैंकिंग सिस्टम से रूबरू हो सकें आप जान सकें क्योंकि दो साल के बाद आपको वही करना है एक एक अपने एम्प्लॉई को संभालना है तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बैंकिंग क्यों चुनना चाहते हैं और उसके बाद फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा है डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ था तो उस समय देख सकते हैं कि बैंकिंग जो बैकबोन है हमारा किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन बैंकिंग होता है तो वो बहुत बुरी तरह से क्रश हो गया था बहुत सारे बैंक्स अपने ब्रांचेस को भी बढ़ा रहे हैं अगर ब्रांचेस बढ़ रहे हैं तो फिर इंप्लॉयज भी बढ़ेंगे जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं तो बैंकिंग बहुत अच्छा क्षेत्र है और बैंकिंग में जॉब करने वालों को बहुत अच्छा सोशल स्टेटस भी वो लोग इन्जॉय करते हैं प्रतीक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बैकग्राउंड क्या है हिस्ट्री क्या है बैंकिंग के बारे में आपने वो बताया बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद जैसे बैंकिंग की नौकरी अगर हम करना चाहते हैं या बैंक में जॉब ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहला होता है कि उसका एग्जाम तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर बताते हैं आप तो हमारे विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा। अच्छा सवाल आपने पूछा। बैंकिंग का एग्जाम बेसिकली थ्री राउंड होता है पहला राउंड होता है प्रिलिम्स जो क्वालिफाइंग नेचर होता है मतलब आपको बस उसको क्वालिफाई करना है उसका मार्क्स बाद में एड नहीं होता है दूसरा जो राउंड होता है वो मेन्स होता है उसका मार्क्स एड होता है और लास्ट राउंड होता है इंटरव्यू ठीक है तो सबसे पहला एग्जाम है वो प्रीलिम्स होता है ठीक है उसमें तीन सब्जेक्ट्स रहते हैं पहला इंग्लिश दूसरा रीजनिंग और तीसरा क्वांट्स जिसको मैथ्स भी कहा जाता है इंग्लिश का सेक्शन जो है वो थर्टी मार्क्स का रहता है क्वांट्स जो है वो थर्टी फाइव मार्क्स का रहता है और रीजनिंग भी थर्टी मार्क्स का रहता है और ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक घंटे का समय दिया जाता है तो एक घंटे में इसका मतलब ये नहीं है कि एक घंटे में हमें सौ के सौ क्वेश्चन पूरे सोल्व करना है एक घंटे में हमारा एम हमारा टारगेट यही रहता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए और कट ऑफ क्लियर होने के बाद मैं मेंस में बैठ सकूं ठीक है और जहां अगर फिर मेंस की बात की जाती है मेंस में दो सब्जेक्ट्स और ऐड हो जाते हैं एक होता है जनरल अवेयरनेस और दूसरा होता है कंप्यूटर और उसके बाद फिर तीसरा जो राउंड होता है वो इंटरव्यू का होता है तो इंटरव्यू अगर आप प्रीलिम्स और मेंस निकाल लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको करीबन दो या तीन महीने का समय मिलता है तो इंटरव्यू उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो मेन हमारा फोकस रहता है कि पहले प्रिलियम्स निकालना है और प्रीलियम्स निकालने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा नंबरों से मेंस करना है क्योंकि मेंस का मार्क्स जो है वो ऐड होता है तो मेंस में अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं तो इंटरव्यू में भी हमारा अच्छा वेटेज रहेगा मेंस में चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जस्ट कट ऑफ पार कर लिया तो उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा बट इंटरव्यू में उतना वेटेज नहीं रहता है जो तीनों एग्जाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो मेन्स का एग्जाम रहता है तो आपको फोकस करना है मेन्स की तैयारी करने की मैं स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जब भी तैयारी करो आज से शुरू करो तैयारी कल से शुरू करो तैयारी या कभी से भी शुरू करो तैयारी आप एक चीज ये बात याद रखो कि आपको तैयारी मेंस की करनी है मेंस की अगर आप तैयारी करते हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके प्रीलिम्स का सब्जेक्ट्स आ जाता है तो वो प्रीलिम्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं नमस्कार आप सुंदर रेडी मधु वन नाइनटी करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से हम जॉब ले सकते हैं या जॉब पा सकते हैं उसके बारे में बातें हो रही है और एग्जाम की तैयारी या एग्जाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में हमने जाना तो थोड़ी सी तैयारी के बारे में हाउ टू तो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स उसके बारे में भी बताइए ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि कैसे तैयारी की जाए ठीक है सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंकिंग का जो एग्जाम है वो एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी है ठीक है तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है आजकल गवर्नमेंट बैंक की वैकेंसी निकल रही है आई हो गया एस हो गया तो ये दो बैंक्स जो हैं वो मेन हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है तो आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यार चलो आ जाते हैं तैयारी कर लेते हैं हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो ठीक है तो ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मुझे एस या फिर आई का एग्जाम क्लियर करना है और जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं अपनी तैयारी करूँगा बस ये एक चीज़ हमेशा याद रख लेना या फिर आप कहीं कॉपी में भी लिख सकते हो कि जब तक मेरा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जब तक मेरी सिलेक्शन ना हो तब तक मुझे तैयारी कंटिन्यू रखना है अब आइए चलिए बात करते हैं तैयारी की तो मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट को हम ये नहीं कह सकते कि यार तुम चलो दो महीने में तैयारी कर लोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा या फिर छह महीने में तैयारी करोगे तो तुम्हारा सलेक्शन हो जाएगा वो एक चीज़ है जो कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है ठीक है तो वो आपको खुद एनालिसिस करना है जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि तैयारी आपको शुरू से ही मेंस का करना है मेंस में पांच सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश रीजनिंग क्वांट्स जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितना मुझे स्कोर करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो ये एक कैल्कुलेटेड चीज़ है कि अगर आप टू मार्क्स का क्वेश्चन होता है पेपर होता है उसमें से अगर आप 100 मार्क्स स्कोर करते हो तो ये अच्छा स्कोर माना जाता है लास्ट ईयर अगर IBPS की बात करें तो कट ऑफ अराउंड 60 गया था। PO की अगर बात की जाए तो और इससे आपको इंटरव्यू में बहुत वेटेज मिलता है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे नहीं देखते हैं कि अगर स्टूडेंट का स्कोर अच्छा है तो वो लो लोग बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद आपका सिलेक्शन होना निश्चित रहता है तो हमारा मेन फोकस मेन्स पर ही रहेगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश से क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीक रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड और बेसिकली हम इंडियंस का ये एक वीक टॉपिक रहता ही है तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम इसमें एक्सेल नहीं कर सकते हमको बस अपने सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना होता है और उसके बाद फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम अच्छा स्कोर करें आपको इंग्लिश अपना रिस्पेक्टेबल इतना कर लेना है कि यार चलो मैं अच्छे नंबर ले आऊँ बहुत अच्छे नहीं आ सकते तो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इंग्लिश न्यूज पढ़ना स्टार्ट करें उसमें भी एडिटोरियल पूरा पढ़ें जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करें उसकी मीनिंग डिक्शनरी खोज कर लिखें ठीक है एक मरियम वेबस्टर्स करके एक ऐप आता है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो उससे आपको मीनिंग्स मोस्ट ऑफ़ द मीनिंग्स मिल जाते हैं तो सबसे पहले आप इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो इंग्लिश में लोगों से बात करना स्टार्ट कर। तो इंग्लिश पढ़ो और उसके बाद टेस्ट भी देते रहो तो ये इंग्लिश के लिए इतना ही करना अच्छा रहेगा और प्लस आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो कि अच्छा नावल्स पढ़ सकते हो मीनिंगुल नॉवल्स पढ़ सकते हो इंस्परेशनल नॉवल्स पढ़ सकते हो इससे भी आपको बहुत सारा हेल्प आपको मिलने वाला है ठीक है इसके बाद फिर कंप्यूटर्स की मैं बात करना चाहूंगा तो कंप्यूटर्स जो है वो ट्वेंटी मार्क्स का मेन्स में पूछा जाता है ठीक है और कंप्यूटर्स रिलेटिवली इजी टॉपिक है इसमें स्टूडेंट्स फिफ्टीन प्लस या सिक्सटीन सेवनटीन भी स्कोर कर लेते हैं ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है इसको पढ़ने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुक खरीद लो अरिहंत की बुक खरीद लो या फिर किसी और पब्लिकेशन की बुक खरीद लो उस पब्लिकेशन की बुक को आप अच्छे से एक बार दो बार पढ़ो ठीक है और उतना करने से आपका 15 से 17 नंबर आप स्कोर कर सकते हो ठीक है तीसरा जो है मैं बात करना चाहूंगा आपका जनरल अवेयरनेस जेनरल अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है तो आप इसको पूरा पढ़ नहीं सकते कोई भी स्टूडेंट जो भी जिसका सिलेक्शन होता है अगर आप उससे बात करोगे तो वो कहेगा 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है तो आपने कितना स्कोर किया वो डायरेक्टली आपको कहेगा कि यार मैंने 25 या 27 इतना ही स्कोर किया जनरल अवेयरनेस में दो तीन टॉपिक्स आते है करेंट अफेयर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने महीने का मैं करेंट अफेयर्स पढूं कि मेरा एग्जाम में सब क्वेश्चन बन जाए तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप तीन महीने का करेंट अफेयर्स पढ़ लो तीन महीने जैसे कि अगर आपका एग्जाम ट्वेंटी को है तो आप एक काम करो उसके तीन महीने पहले का करेंट अफेयर्स पढ़ लो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है बिकॉज आजकल एक बैंकिंग में दो या तीन महीने से ज्यादा पूछ नहीं रहा है दूसरा सेक्शन होता है बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर ही बैंकिंग अवेयरनेस होता है और उसमें आपको बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे बैंकिंग क्या है एटीएम का फुल फॉर्म बताओ फिर चेक में कितने कोड्स होते हैं एम क्या होता है एम का फुल फॉर्म बताओ ये सब तो क्वेश्चन क्या करना है कि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी कोई भी बुक उठा लो आप या कैप्स्यूल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो ये करके आप बैंकिंग अवेयरनेस तैयारी कर लो और एक और लास्ट टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर स्टैटिक जो चीज चेंज नहीं होती उसको स्टैटिक कहा जाता है ठीक है जैसे की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है अलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये सब स्टैटिक चीजें हैं, ये कभी चेंज नहीं होती तो ये सब भी चीजें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अच्छे से मिल जाएंगी 10-15 पेजेस का ये डाटा होता है इसको आप पढ़ लो तो मेरे ख्याल से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अब आते हैं दो मेन टॉपिक्स पर मैथ्स और रीजनिंग यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दीज टू टॉपिक्स एंड हमारा सिलेक्शन भी बहुत हद तक इसी दोनों टॉपिक्स पर डिपेंड करता है मैथ्स तो हम क्लास ट्वेल्प से पढ़ते आते हैं वन प्लस वन मगर बैंकिंग का जो मैथ्स रहता है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है अगर पिछले तीन साल की ट्रेंड की अगर हम बात करें तो बैंकिंग का जो लेवल है वो तीन साल पहले और अभी का बहुत ज्यादा चेंज हो गया है लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि मैं भी अपने लेवल को उसी लेवल तक पहुंचाऊं तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी एक मैथ्स की बुक उठा लो ठीक है मैथ्स की बुक उठा लो और उसके बाद उस मैथ्स में की जितनी भी टॉपिक्स है बुक की उसको सॉल्व कर लो सॉल्व करने के बाद फिर आपका एक बेसिक जो है मैथ्स का वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर आप आगे के एडवांस लेवल पे पहुंच सकते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर बेसिक्स तो मैंने क्लियर कर लिया आरएस अग्रवाल सॉल्व कर लिया अरिहंत की बुक सॉल्व कर ली मगर एडवांस लेवल की बुक को सोल्व करने के लिए कोई बुक बताओ तो एक क्वांटम कैट की बुक आती है वर्मा की बुक है अरिहंत पब्लिकेशन है उसको आप खरीद सकते हैं उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो जो बुक है वो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है और मेरा मानना है कि उससे आपका एडवांस लेवल का भी मैथ्स क्लियर हो जाएगा और उसके बाद लास्ट टॉपिक है रीजनिंग तो रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा कोई बुक मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता है रीजनिंग अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हो तो रीजनिंग के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा रीजनिंग का स्पेशल जो टॉपिक है वो आता है पजल्स तो वो टेस्ट देते देते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हम क्लियर कर सकते हैं प्रतीक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में आपने बताया और सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं उसके लिए मार्केट में किस तरह के बुक्स अवेलेबल है वो भी आपने बताया और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं वो भी आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि कभी कभी एग्ज़ाम्स देने के बाद भी क्लियर नहीं होते हैं तो क्या कॉमन मिस्टेक हमारे से होता है या फिर कौन से ऐसे टिप्स हो जिससे कि ये कॉमन मिस्टेक भी कम हो और एग्ज़ाम वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर सके। इसके बारे में बताइए हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं बट सफलता नहीं मिलती है तो सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग लेवल होता है तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि वो ऑनलाइन टेस्ट पर वो ज़्यादा एम्फेसिस या ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए दो तीन टेस्ट सीरीज़ वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं जैसे कि ब्रेडअप का टेस्ट सीरीज आता है और फिर बैंकर्स अड्डा का टेस्ट सीरीज आता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक वो ले सकते हैं और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए कि चलो मैं इस चीज़ को एक सप्तेह या दो सप्ताह का टाइम टेबल बनाता हूँ और उसको फॉलो करना चाहिए बिकॉज रेगुलैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए लाइट फूड खाना चाहिए स्लीप भी प्रॉपर लेना चाहिए और इसके अलावा फिर सेल्फ एनालिसिस में कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को सेल्फ एनालिसिस भी करना चाहिए रात को सोने से पहले ये करना चाहिए बिकॉज उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रहता है और आपने दिन भर में जो चीज़ अच्छा काम किया उसको कल भी करने का मतलब एक संकल्प कर सकते हैं आप और जो भी चीज़ बुरा हुआ या फिर आपको वीक बनाया उस चीज़ ने तो उस चीज़ को आप ना करने का भी संकल्प ले सकते हैं तो रात को सोने से पहले सेल्फ से एनालिसिस भी करें और अपने आप को अपना रिपोर्ट दें कि मैंने आज क्या अच्छा किया क्या मैंने आज खराब किया तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज भी देना है तो टेस्ट सीरीज तो देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज टेस्ट सीरीज़ मैं फिर से इस बार आ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को जब ठीक है बेसिक्स आपने क्लियर कर लिया अगर आप कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग में आपको बेसिक्स ही क्लियर किया जाता है वो आपको पूरा पढ़ा नहीं सकते कोई भी इंस्टीट्यूट आपको छः महीने में पूरा तैयारी नहीं करा सकता वो आपको एक बेसिक लेवल तक पहुँचा देता है कि चलो उसके बाद फिर आप खुद से तैयारी करो तो टेस्ट सीरीज एक अच्छा माध्यम हो सकता है उसके बाद फिर आप स्मार्टफोन्स का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो स्मार्टफोन्स पर भी बहुत सारे एप्स अवेलेबल है अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो आपको बहुत सारे एडुकेशनल एप्स मिलेंगे जिसको आप पढ़ोगे तो आपका बहुत टाइम भी सदुपयोग होगा और जो फेसबुक या व्हाट्स आप, आप चलाते हो तो उसके बदले आप इसको यूज करो अगर आप उसको चलाते हो तो आप बोलो कि नहीं मैं उसको नहीं चलाऊँगा अभी मैं नॉलेजफुल जो एप्स है उसको यूज करूँगा तो फिर उससे भी आपका फायदा हो सकता है प्रतीक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग कॉमन मिस्टेक्स जो आपने बताया बच्चे करते हैं या विद्यार्थी करते हैं उसके बारे में भी बताया और साथ ही साथ आपने बहुत ही अच्छे यूज़फुल टिप्स भी दिए जिससे कि वो अच्छी तरह से क्लियर कर सकें एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें ये भी आपने बताया और बहुत ही अच्छी तरह से टेक्निकल चीज़ें जो आपने बताया स्मार्टफोन जो हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि हमारा ज़्यादा टाइम फेसबुक या फिर इंटरनेट सर्फिंग में जाता है लेकिन उससे अच्छा है कि आप वो इंटरनेट पर जरूर काम करें लेकिन साथ ही साथ जो अच्छी चीजें हैं जो आपके काम की है एजुकेशनल बातें उसमें मिलती है तो एजुकेशनल किताब उसमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशनस होते हैं जो एजुकेट करते हैं आपको बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम करना है या बैंकिंग सेक्टर है क्या इन सभी चीज़ों को आपको बताते हैं तो वो सारे एप्लीकेशन को तो आप डाउनलोड करें उसे पढ़े और उससे आपका नॉलेज भी पड़ेगा पड़े, बढ़ेगा और साथ ही साथ आप अच्छा एग्जाम्स भी कर पाएंगे तो चलिए आखिरी में हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम मोड पर हैं तो मैं चाहूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए मोटिवेशन के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अगर आप मोटिवेटेड ना हो तो आपका एफिशेंसी भी कम होता है तो मोटिवेशन के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल टिप अपनाया है वो क्या था कि मैं बुक्स पढ़ता था अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक इंग्लिश में तो इससे मैं मोटिवेट रहता था और मेरी इंग्लिश भी इंप्रूव उससे हुई है जैसे कि आप पढ़ सकते हो द एल्केमि एक बुक है बहुत अच्छी बुक है उसको भी पढ़ सकते हो फिर द पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइंड ये सब बुक्स आपको बिजी भी रखती हैं और आपको एक एक दोस्त की तरह आपको मतलब गाइड भी कर सकती हैं ठीक है और जाते जाते मैं चाहूंगा की एक गीत बजे जो की मेरा भी फेवरेट है और शायद आपको भी पसंद होगा तो लक्ष्य एक मूवी है ऋतिक रोशन की उसका जो टाइटल ट्रैक है जिसको शंकर महादेवन ने गाया है तो वो जाते जाते मैं आप सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना चाहूंगा थैंक यू हाँ यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने जाना है हाँ यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है पहचाना है तुझे अब ये दिखाना से जो कोई चले धरती दी हिले खदमों तले क्या धूरिया क्या फासले मंजिल लगे आगे गले हिम्मत से जो कोई चले धरती दी हिले खदो तले तू चल ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम चल ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तो पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य ना है तेरा तूने पहचाना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और करियर इन बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपने बताया और उसमें खास हमने बात की कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसका पैटर्न क्या होता है कैसे आप तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से जगह से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं इन सभी को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए तो चलिए प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर नए, बाते ले नए ट्रेड के बारे में आपसे बात करेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मोदन के साथ और आप सभी खुश रहें मस्त रहे और अपना करियर को अच्छा फ्रेम करे अपना और परिवार का ध्यान रखे ऐसी शुभ के साथ मुझे और प्रतीक जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन सुनते रहो मुस्कते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी